ऐसे सारे दूसरे रस्ते में सांप की तरह है पर जिसको तो रस्सी का ज्ञान है उस सांप से नहीं डरेगा और जिसको नहीं ज्ञान है वही सांप का डर ऐसे जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वही जगत रूपी सांप से भयभीत हो रहा है ब्रह्म का ज्ञान हो तो कोई तो भय नहीं रहेगा फिर ब्रह्म का ज्ञान है जगत होकर भाष रहा है जैसे रस्सी का ज्ञानी सांप होकर दिख रहा है डरा रहा है साफ है नहीं जो था साफ कम डर रहे हैं भाग बाघ नहर चिल रहे हैं जो सांप नहीं हो कम डर रहे हैं ऐसे जो जगत था ही नहीं, तो है नहीं उसे सम परेशान हो रहे हैं जगत भी दिखता है अभी सो जाऊं तो नहीं दिखता है तो सत नहीं है ना जागृत में सब दुखी है और तो जाते हैं तो कोई दुख नहीं रहता है? तो अपन के सब दुख जागृत होते हैं कोई नहीं रहता और तो सपन में भी नहीं था भाषा या चाहते जागृत के दुख जो है तो सुखी में नहीं रहता स्वपन तो में, तो तो में नहीं रहता अपने काल में भाषता दूसरे काल में नहीं जो ही है ज्ञान ना होने से दुखी होते हैं सपने के सुख दुख जागते ही कुछ नहीं रहता तो अपने में बड़ा दुखी हो रहे चिल्ला रहे है रो रहे है और जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं अपने तो में भी नहीं था भाष आया था तो जाते हैं तो नहीं रहता और जागरता आते हैं तब के शरीर में आते हैं अक्सर सुखी दुखी होने लगते शारीरिक दुख का घर है शरीरधारी कोई सुखी नहीं मिलेगा कोई ना कोई दुख लगा रहता है शरीरधारी चाहे कितना बड़ा पद मिल गया, रहेगा, जा से तो रहे निकल जा, तो नहीं जाएगी कल आ जाएगा तब तो देखा जाएगा अगर रोना ही पड़ेगा तो कल रो रोड देखें रोने लगे <laughs> रोना ही होगा तो कल आएगा तो रोड ही लग शुरू मुझे तो नहीं वर्ष <laughs> <नहीं। laughs> बटना <रुगा> था मंगलमये सब अवस्था में परमात्मा ही है <laughs> ऐसा निश्चय हो रहा है हमारा भविष्य आनंदमय है जो सत्संग करता है सब उसका मंगल है सदा ही संग करने वाला मंगल उसका मंगल होगा ही जो सत्संग करता है उसको सदा ही मंगल है जो संग करता है उसको सदा ही मंगल है इसलिए सत्संग करते बड़ा लोग कोई आमंगल नहीं करेगा जो तो सत्संग नहीं करता तो संग जरूर करेगा मच नहीं सकेगा तो बुरा लगता है तो सब तो को त्याग नहीं करना चाहिए किसी को बुरा लगे या मारा लगे सब पर ऊपर त्याग नहीं करना चाहिए कितना भी कठिनाइयाँ है सब पर तो सब कठिनाइया मिट जाएगा, निर्भयता आ जाएगी और सब वाला कभी निर्भय नहीं होगा ठंडा भय बना रहता है सब पर चलने वाले कभी भय नहीं होता है साथ में डर के भी आ जाता है और सब वाले सब पर नहीं खा सकते घबराते हैं आप पद खड़े रहो तो सब बिघन बधाई दूर हो जाएगी नजदीक नहीं आएगी आएगी तो टिकेगी नहीं असल में तो सबके सिवा कुछ है नहीं और सब कुछ होता ही नहीं और कुछ है नहीं तो विघन क्या करेगा सभी बिगड़ उसी में सांप की तरह सब को नहीं जानते हैं इसीलिए विघन आ जाती है सबको न जानना ही है आपको जानला तो कोई बिघन नहीं है सच्चाई पचलो तो सब बिघन वगैरह दूर से ही हट जाएगी कदम कदम पाएंगे कदम है, अंधेरे में चलेंगे तो गिर जाएगा उधर ठोकर लगेगा असत तो उजाला है उजाला में साफ साफ लिखता है ठोकर कटे लगेगा ब्रह्म समुद्र में नाम रूप बुलबुला की तरह है और कुछ नहीं बुलबुला समुद्र से अलग नहीं होता है समुद्र में उत्पन्न हुआ समुद्र में इसे उसी में लीन हो गया आ कहीं नाम रूप होता है ब्रह्म में इसी तरह ब्रह्म लीन हो गए अर्थात ब्रह्म ही है जिस हम जगत मानते वो ब्रह्म ही है और हम जगत मानते इसलिए दुखी है ज्ञानी इसको ब्रह्म मानता है तो हो जाता है और जगत मानने वाले सब दुखी मिलेंगे और में जगत को ब्रह्म देखे तो ज्ञान ही हो जाएगा जगत नहीं है ब्रह्म ही है जगत भाव हटाओ ब्रह्म भावना कर तो जगत भावना के ब्रह्म भाव आ जाएगा जगत भाव का मैं दृढ़ कर लिया है इसे दिखता है इसको दृढ़ करके आताओ ब्रम भाषा का जगत पर नहीं है, जो भाव दृढ़ होता है वही भाजता है जो दीढ़ है वो नहीं भाजता सब भ्रम भाव दृढ़ है उसे तो नहीं भास रहा है जगत भाव दृढ़ हो रहा है लोग सदा दिन रात जगत का चिंतन करते हैं तो जिसका चिंतन वही दिखा का हाल का दिखाए जैसा मनुष्य चिंतन करता है उसे हो जाता है ब्रह्म के चिंतन का तो रूप हो जाए जगत के शरीर के चिंतन कर तो रूप हो रहे हैं जैसे समुद्र में तरंग बुलबुल जैसे तरंग बुलबुले समुद्र से अलग नहीं होते हैं ऐसे ही नाम ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रम रूप ही है यह संपूर्ण भेद में भेद है भेद सत्य नहीं है सदा नहीं रहता है नहीं राता। बदलता रहता है और भेद में ही सारे दुख अब भेद में कोई दुख नहीं होता है उसने में भेद कोई नहीं है तो दुख भी कोई नहीं है जागत में भेद दिखता है so, दुख है, तो सुखी में कोई भेद नहीं रहता है तो so, कोई दुख नहीं होता है जागत में भेद दिखता है।, so, है तो दुखी होते हैं भेद में दुख है सारा दुख भेद में है भय भेद में है सर्वदा भेद में सदा ही भय रहेगा अब भेद में कभी भय नहीं है <laughs> परेशानिया है तो सत्य नहीं है तो परेशानिया भी सत्य नहीं है वेद में ही परेशानियाँ दिखती है अभेद में कोई परेशानी नहीं है। होती अभेदृष्टि बनाना है अभेद ऋषि त्यागना है अभेद ब्रह्म है भेद संसार है भेद देखना संसार है भेद देखना ब्रह्म ब्रह्मी चिपन है भेद तो में कोई भेद नहीं, तो नहीं है तो सुप्ति में कोई भेद नहीं रहता है कोई भेद भी नहीं रहता है सब अनुभव है में भेद दिखता है तो भय भी रहता है अपना अनुभव को नहीं मानते हैं तो और किसका मानेगे सुखी संत तो कहते ही अपना अनुभव भी होता है जहाँ भेद है वहीं भय है तो सुसुखी में तो कोई भय चिंता नहीं रहता है क्योंकि भेद नहीं है सभी सुखी रहते हैं अवस्था तो रोज आता है जागृत में भेद है और तो सुसुखी में भेद है तो भय नहीं जागृत में सबका भेद देखते हैं भेद देखना ही पाप है और दुख है जो दिखे अपने को देख रहा हूँ अपने को रहा हूँ अपने अपना ही साब है कोई नहीं है, सारा विश्व अपना ही स्वरूप है ऐसा भेद भेदृष्टि बनाना है सारे दुखों से मुक्ति है जैसे एक शरीर तो अपना मनते हैं जैसे सारा शरीर ही सारा संतान ही अपना शरीर है कोई दूसरा नहीं है तो फिर कोई दुख नहीं रहता फिर कोई दुख नहीं रहेगा दूसरा मानने से दुख होता है एक में दुख नहीं होता है तो सारा सपन के सारा स्थिति हम ही होते हैं और वहाँ भी भेद देखते हैं वहाँ भी भेद दे दुख होते है। हैं वहाँ तो सारी स्थिति हमी हमारे से निकला सित, <najman> हमारे में सीट हमारे में नहीं होता है तो सब अमी है दूसरा सब फिर भी वहाँ दूसरा मान दुखी होते हैं जा कर कहते हैं कि मेरा मेरे कोई नहीं था वहाँ ही कह दो तो असें जागृत में कह दो कि मेरे सिवा कोई नहीं है सब मेरा ही स्वरूप है तो सारा दुख मिल जाए हम मानते नहीं ना इसीलिए दुखी है आखिर में मानना ही पड़ेगा तभी दुख जाएगा अभी नहीं मानो भले ना मानो आखिर में मानना ही पड़ेगा सब मेरा ही स्वरूप है सब कुछ मई हूँ मेरे सिवा कोई नहीं है आखिर में लो, अभी दुख जाए। ठीक है प्रार्थना से तो ओझा करना चाहिए तो सबको तो करना चाहिए कि सब खुशी हो सब निरोग रहे कोई दुखी ना रहे दुनिया में भावना उत्तम है ये भावना जितना बिस्तार होगा उतना ही सुख बढ़ता जाएगा कोई दुखी ना रहे यह प्रार्थना तो सुबह शाप जरूर करना चाहिए इसमें सबका लाभ अपना भी लाभ है जैसे भावना करेगा उसे होता जाएगा दिया। परमेश्वर को झूठा दुनिया को सत्य मना दिया दुख का कारण नहीं है जो सत्य है उसको सत्य बना देना है असत को सत्य बना देना यही सारे दुखों की जड़ है असत को सत्य जाना असत्य सत्य बस दुख कोई नहीं है और तो असत को सब जानना का सब जानना तो यही सारे दुखों की माया ने सब उल्टा ज्ञान करा दिया है सत्य को सत्य दिखा दिया असत्य को सत्य मारा का हाँ। नहीं है सला नहीं रहती परेशानी जो परेशान है कारो सुखी है अच्छा तो नहीं है, हाँ। है, है।, हाँ। तो है नाम तो छोड़ देते हैं सीधे दुख बढ़ जाता है घर जगह तो जल्दी निकल जाएगा और दुख आते हैं घबरा जाता है घबराने तो दुख स्थिर हो जाता है घबराने तो जल्दी निकल जाएगा जो जिसे डरता है हावी हो जाता है सबसे प्रेम करो सबको सुख पहुँचाओ को चाहो नहीं एक साधन है कर्म योग कर्म योग में सब तो सुख पहुँचाओसे कुछ चाहो नहीं तो कल्याण हो जाएगा अपना का सुख सब ही चाहता है अपना तो बना रहेगा दुख भी बना रहेगा मैंने खुदा मत की दृष्टि या दूसरों को प्रति करो किस में है कुछ किस्म समें वो नहीं तो जो मांगोगे धन माया स्त्री तरीके मांग करेगा कहाँ पूरा कर तो किस्म किसमें वो करता का चलना करें, तो करें। मां दुर्बलता है इसे दुर्बलता की कि बात बोलने से किसी को दुख होता है हत्या अच्छा होती है जैसे उनकी हत्या हो जाना तो सत को हत्या न करो सब की हत्या ना करो सत <coughs> बोलने से किसी के हत्या होता है सत पर चलने से आत होता है आ. दुख होता थो। थो थो थो थो थो थो थो थो। है तो नहीं इसके लिए सब छोड़ दूँ सत सब छोड़े बैठे हैं तो कौन सुखी है सारा संसार छोड़ जा सब का ना छोड़ो देना पा सारे दुनिया छूट जा सब छूट जा सारे दुनिया सब के विरुद्ध में हो जा सारे देवता भी सभी सब को न छोड़ सब की विजय होगी सब कहीं विजय होता सब की विजय नहीं होती ही सत्य विजय हुआ राम राम युद्ध में राम का विजय हुआ सौरव पांडव युद्ध में तो पांडवों का विजय हुआ है। सत्य पक्ष में थे और सत के पक्ष भगवान लेते हैं धर्म के पक्ष भगवान लेते हैं और धर्म के पक्ष नहीं लेते पांडवों के पक्ष लिया दिया के पक्ष में नहीं है पक्ष हमको भी दिया उनको अपनी सेना दे दिया और तो अपने को नहीं दिया अपने को पांडवों को दे दिया सेना वाला हार गया जहाँ सेना नहीं है वो जीत जितने जो मांगा यहाँ धर्म है वही विजय होती है और तारीख चौबीस तीन की सर को आता किसी ने पसंद किया बुले बड़े अवतार हुए किसी को नहीं पसंद सर को पसंद नहीं कर सकते तो भी इसीलिए अपने अपना पसंद है तो अपना सब ठीक है सब पसंद है आप रहोगे तो, तो सब कोई नहीं रहेगा आप हटोगे तो सब हंस लेंगे तुम्हारे साथ तो न करो हाथ पचलने से किसी को दुख होता है भजन ध्यान करने से किसी को दुख होता है तो उसकी परवाह न कर भजन ध्यान के भी विरोधी होते हैं और रावण बुद्धि के होते हैं रावण जहाँ भी भजन ध्यान होता था जाके <kuhum> नष्ट कर लेता था और रावण बुद्धि वाले होते हैं तो भजन ध्यान उनका अच्छा नहीं लगता के परवाह न करके भजन जान छोड़ो नहीं मर भी जाओ तभी कर जान हो जाएगा? जाएंगे छोड़ो तो नहीं विरोधी तो हो जा सारे देवता भी विरोधी हो जाए में होती है, हुआ करता, होता झूठ में बोल वाला है वो तो ज्यादा दिन नहीं सीखेगा सताई में बल होता है झूठाई में बल नहीं होता झूठ डरता रहता है कि हमारा पोर्ट को निर्भयता होती है लोग ना सकता है तो संसार को झुका देगा उसके सामने सबको झुकना पड़ता सी तो में बल होता है में बल नहीं होता ईश्वरों के ईश्वर हो परगूं के प्रभु हो ऐसा अनुभव करो फिर आपको कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे अपने को नीच समझे हैं पापी सबे सब उससे दबा देते हैं जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाओगे अपने को पापी समझोग पापी हो जाओगे जैसा सोचोगे वैसे ही हो जाओगे दुर्बल समझोग कोई आपको सबल नहीं बना सकेगा आपने अनंत शक्ति आत्मा बैठा है दुर्बल कोई नहीं है शक्ति तो का जागरूको तो उनके सोचे विचार करो तो के जागृत हो जाएंगे निकृष्ट विचारों से निकृष्ट हो जाता है विचारों से निकृष्ट हो जाता ऊंचे तो विचार करो जिसका विचार करेगा उसे हो जाएगा उसका उससे भय बना रहेगा जब तक आपके ऊपर कोई है उसका आपके ऊपर कोई ना रहे तो हो जाए ब्रह्म भाव है सिर्फ कोई हानि न पहुँचाएगा ब्रह्म तो को ब्रह्म के दूसरा कोई कौन हानि पहुँचा सकता है सबसे बड़ा है उसके नौकर चाहकर है नौकर चाहकर मालिक को क्या बुरा सकें चार उन्नति और ले जाती और ले जा विचार है जो आध्यात्मिक उन्नति ले आत्मा परमात्मा का तरफ चलना उन्नति है उसके डिप्रेस चलना उन्नति है धन धाम बढ़ जाना उन्ती नहीं है आत्मा परमात्मा के तरफ चलना ही उनती है बढ़ जाओ सजा रहेगा नहीं ये जितना बढ़ेगा वो सदा बना रहेगा होगा अच्छा <coughs> मैंने <पर्मार। coughs> का अनुभव नहीं हो रहा है कुछ बना आगे चलते अनुभव हो जाएगा टीका तो अभी हो जाएगा <coughs> नहीं होने से थोड़ा तो तो देर हो जाएगा उसका टीका है तो तत्काल हो जाएगा नहीं है तो कल अंतर में आगे चल के हो तो जाएगा व्यर्थ नहीं जाएगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा व्यर्थ कोई नहीं जानता है व्यर्थ कोई नहीं जाता सभी तो के संस्कार पढ़ते हैं कुसंस भी सत्संग कर तो जो बलवान होगा वो आगे निकल जाएगा कमजोर तो के पीछे दबा लेगा ट जाएगा जो ससंग नहीं करता तो संग जरूर करेगा ज्ञान भले ही दिखा करे पर इसको मिथ्ठा समझ रहे से बोध हो जाएगा यह इसको सच्चा मानना लेको तो ज्ञान है संसार तो, तो सच्चा मानना ज्ञान है और मिथ्ठा मानना ज्ञान है सभी सत्या मान रहे हैं इसलिए अज्ञान है हम मिथ्या जाने नज्ञान है संतान मिथ्या है इसको सत्य मानना ज्ञान तो सबसे कहते ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है अज्ञान ही कहता है जगत सत्य है ब्रह्म मिथ्या है उनका कर दिया जगत से सत्य मना लिया ब्रह्म से मिथ्या है जो दिखता नहीं <laughs> साफ दिखता है पढ़ाई नहीं जो दिखता होता नहीं रसई में साफ दिखता है पर है नहीं इतने में चांदी दिखता है नहीं मगर साल में जल दिखता पर होता नहीं असय ब्रह्म में जगत दिख रहा है न होते हुए ब्रह्म के अज्ञान से ब्रह्म का अज्ञान हो तो सारा जगत ब्रह्म रूप होती है ब्रह्म सदी नहीं रहता जैसे रस्से के ज्ञान में तो नहीं रहता रस्से के अज्ञान को साँप हाँस रहा है तो झूठा सांप सबको डरा रहा है साफ आए नहीं हुआ झूठा सांप का सब रहा है, हैं ऐसे झूठा जगत सभी परेशान है सस्ता तो भ्रम है जगत का कभ सस्ता कभी होता नहीं जगत को नाथ वाला है भ्रम उत्पत्ति नाथ है उसपतिनाश वाला है और शुभ कद ना विनाश का भय है वह शुभ कचर रहेगा विनाश का भय है वो शुभ कचर रहेगा ही बना रहे हैं और उसके मिथ्या समझने में तो ज्ञान हो जाएगा सत्य मानने से अज्ञान बना रहेगा जगत में हम सत्य मानते हैं इसके लिए अज्ञान है जगत में मिथ्या ज्ञान से ज्ञान हो गया जगत के पुराने पदार्थ सब माया के बने हुए हैं दिखते होते नहीं माया के वस्तु दिखता होता नहीं और जो है ब्रह्म पर माया परो दिखता नहीं माया नहीं है पर दिख रही है तो माया को हटा दो तो ब्रह्म ही दिखेगा माया को सच तो मानता है ब्रह्म नहीं दिख रहा है माया का झूठा जान कहता तो ब्रह्म सामने आ जाए और माया आगे आके, आके खड़ी हो गई है अब तो ब्रह्म के पीछे कर दिया है तो माया कहताओ माया को मिठा जान लो तो हट जाएगी सचा मानो के तो नहीं हटा ही का भाव नहीं होता ने के लिए मैं आके खड़ी होश्वर का स्वरूप है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा नहीं कोई जाके जैसी भावना वैसा ही फल हो सारे शास्त्र कहता है की जगत ईश्वर का रूप है भगवान का स्वरूप है हमको बुरा भाला दिखता है बुरा भाला कोई न जब तब जगह में भाला बुरा कोई नहीं हमारी भावनाएं ही भाला बुरा बना देता है हमारे अंदर भाला बुरा तो <Read by> <thing> <ancien kita> ना तो जगत भाला बुरा दिखेगी ब्रह्म का रूप है सब जगह ईश्वर रूप है भला बुरा कोई नहीं है बड़ा बुरा दिखता है सही अज्ञान है बड़ा बुरा दिखता अज्ञान है बड़ा <coughs> बुरा दिखता है, तो है? तो <coughs> बाला बुरा हमारे अंदर है <coughs> बाहर में नहीं है बाहर तो सब ईश्वर का रूप है हम जैसे भावना करता हैं उसे दिखता है न दुश्मन है कोई अपना न सज्जन ही हमारे हैं हमारे ख्याल फिटनेस है बने कुल पसारे हैं हमारा ख्याल है दृष्टि में ईश्वर स्वरूप है प्रत्येक पदार्थ ईश्वर का मंदिर है प्रत्येक पदार्थ ईश्वर का स्वरूप है <coughs> <coughs> सारा जगत ईश्वर रूप है ईश्वर के ईश्वर कुछ नहीं <coughs> है दूसरा मानना ज्ञान है त्याग दो पूरा हो जाएगा करने से पूरा नहीं होता करने से पूरा नहीं होता पूरा होता तो आज कोई दर्द नहीं होता त्याग देने से सब दृढ़ता दूर हो जाएगी और पदार्थ अनिश्चित अनास प्राप्त हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा ईसा <coughs> करने से नहीं मिलता ईचा का त्याग मिल जाएगा ईसा का त्याग मिल जाएगी तुलसी हो जाएगी मन शांत भी रहेगा चाहने से नहीं मिलता चाहने से कुछ नहीं मिलता अच्छा त्याग में सब कुछ मिल जाएगा <coughs> जिसको कुछ नहीं चाहिए वही संस्था है और जिसको कुछ चाहिए वो दरिद्र है प्रे वानी जो कहें सुनेगी ऐसे नर निकाह जगह मधुर बानी बोलने